महाभारत आदि पर्व पंचदशादिक पंचदशाधिक शतमोध्याय दुस्सला के जन्म की कथा जन्मेजय वाच धृतराष्ट्र पुत्राण आदितकथितया ऋषे प्रसादातु तू न च कन्या प्रकर्ति जन्मेजय पूछा ब्रह्मण महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के सौ पुत्र हुए यह बात आपने मुझे पहले ही बता दी थी परंतु उस समय यह नहीं कहा था कि उन्हें एक कन्या भी हुई वैश्यपुत्रो वैश्यपुत्रो युजुष्टुच कन्या चईका शता गाधारराजदुता सतपुत्रे तिचान उक्ता महर्षिना व्यासे व्यात तेजसा कथम तिदानी भगवन्कन्याम तो ब्रवीसी मे अनघ इस समय आपने वैश्यपुत्र युजुस्तु तथा सौपुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की भी चर्चा की है अमित तेजस्वी महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को सौपुत्र होने का ही वरदान दिया था भगवान फिर आप मुझसे यह कैसे कहते हैं कि एक कन्या भी हुई यदि भागशतम पेशी कृता तेना महर्षि न प्रजा सतचेत भूज सौ बले कथम चना कथम तो संभवस्त दुस्सलाया वस्वे यथावधि हिप्रसे परम मेत्रकुतूहलम यदि महर्षि ने उस पिंड के सौभाग किए और यदि सुबल पुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भधारण या प्रसव नहीं किया तो उस दुस्सला नाम वाली कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ ब्रह्मर्षि यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए मुझे इस विषय में बड़ा कौतूहल हो रहा है वह वैश्पावाच साय प्रश्न उद्दी पांडवेय ब्रवीमिते तांसपे सिंह भगवान्यमे महात सीताशिच भागम भागमकयत यो यथाको तो भाग तम तम धात्र तथा नृप ऋतपूर्णेशुकुंडेशक्ष पातस्तरी साधवी गाधारी सुदृढ़ व्रता दुहेत स्नेहस मनुध्याय भरांग मनसा चिंती एतत्पुत्र सतम भविष्य न संदेहो न ब्रवीदा ममेयम परमातुष्टिदिता में भवे जगी वैश्व पायन जी ने कहा पांडव नंदन तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मास पिंड को शीतल जल से सींच कर उससे भाग किए राजन उस समय जो भाग जैसा बना उसे धाय द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंड में डलवाते गए इसी बीच में पूर्ण दृढ़ता से सती व्रत का पालन करने वाली साध् एवं सुंदरी गांधारी कन्या के स्नेह संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी इसमें संदेह नहीं कि इस पिंड से मेरे सौ पुत्र उत्पन्न होंगे क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होता यदि एक पुत्री भी हो जाती एका सताधिका बाला भविष्य कनीयती तथो दौहित्र जान् जान अबाजो सौ पतिर्म यदि सौ सौपुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी तो मेरे ये पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे अधिका अल नारीण प्रीतिर्जुजा भवे यदि नाम मा सियात शता भव पुत्रदौहद्र संता यदि सत्यम तपस्त वाप्यथवाहुत गुरवस्थषिता मम एक काले तो कृष्णद स्वयं ज भजत सतदापे सिंह भगवान थी सत्यमह गणित्वाशतम पूर्णम अंसा कहते हैं स्त्रियों का दामाद में पुत्र में भी अधिक स्नेह होता है यदि मुझे भी सौ पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र और दौहित्र दोनों से घिरी रहकर कृतकृत हो जाऊं यदि मैंने सचमुच तप दान अथवा होम किया हो तथा गुरुजनों को सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया हो तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो इसी बीच में मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद ने स्वयं ही उस मांस पिंड के विभाग कर दिए और पूरे सौ अंशों की गणना करके गांधारी से कहा व्यासवाच पू हो गया ये भाग पर ऐसा एक बगा कन्या भविष्य ब्याजी बोले गांधारी मैंने झूठी बात नहीं कही थी ये पूरे सौ पुत्र हैं सौ के अतिरिक्त एक भाग और बचा है जिसे दौहित्र का योग होगा इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी तत्न्यम घित सामनाय महातपा तापे प्राचिपत तन्यागम तपोधन ए तत्ते कथित राजस्सला जन्म भारत ब्रूहिराजेन्द्र किं भूजो वर्त श्या कहकर महातपस्वी व्यास जी ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया भरतवंशी नरेश इस प्रकार मैंने तुम्हें दुस्सला के जन्म का प्रसंग सुना दिया अनग बोलो अब पुनः और क्या कहूँ इति श्री महाभारत आदि परवड़ि संभव परवड़ि दुस्सलोत्पत्तौ पंचदशा अधिक शततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में दुस्सला की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला एक सौ पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ